क्षर भावूत क्षर भाव पुषा चिद्वत अय अहम केंद्रृता वर अय अहम कह अन्वे समे दिवे वर अहे अभियज अहमे क्या क्या क्या अत्र अत्र अहे अभिय आहम एवा। में के विनाशी विनाशी विनाशी पदार्थ पदार्थ पदार्थ पदार्थ हाँ जो दृश्य है सब ये आदि तो इसको क्या कहते हैं अधिभूत है और भाष्य में देखेंगे एक शब्द का व्याख्यान पुरुष कहा अधिदैव है कि पुरुष को अधिद कहा जाता है पुरुष से भाषा ने लिया है आदित्य मंडल में विद्यमान हिरण गर्भ मंडल में विद्यमान हिरण के पुरुष से लिया है तो उस पुरुष को अधिदेवत कहा जाता है पुरुष को अधिदेवता कहा जाता है अर्थात आदित्य मंडल में विद्यमान हिरण भगवान को अधिदैवत कहा जाता है अत्र दे अभि यज्ञ अहम यो इस वेरे में रहने है वाला अभिवज्ञ नहीं मैं अभिवज्ञ मै ही हूँ अभिज्ञों का अभिमानी देवता सभी यज्ञों का अभिमानी देवता मतलब सभी यज्ञों को स्वीकार करके उनके घर को लेने ठीक है यह सभी यज्ञों के द्वारा आराध इस रहने वाला अभियज्ञ मैं हूँ भास्पी देखेंगे अधिक गौतम है अधिभूतम का अर्थ होगा भूतेश भूतेश अब समाप्त होता है ना आत्मेश तो तो यहाँ पर भूतेश प्राणी जाता हूँ प्राण समूह अधिकार से अधिक सभी, सभी प्राणियों में सभी प्राणियों का आश्रय लेकर के रहता है सभी प्राणियों प्रश्रय लेकर रहता है उसे क्या कहते हैं अधिभूत, सभी प्राणियों का आश्रय लेकर रहता है इसलिए अधिभूत कहलाता है कहा अशोक अशोक कहा यह अधिभूत क्या है अशोक कहा यह अधिभूत क्या है तो है? बताते हैं कि ये छरा अधिभूत कौन है छर और छर का व्याख्यान करते हैं छर की छरा छर स्थिति छर क्या है, है, होता है इसलिए क्षर कहलाता है या विनस्ट होता है इसलिए कहलाता है है होता इसलिए क्या कहलाता है तो कर भावा है निय वस्तु जो कुछ उत्पत्ति वाली वस्तु है जो कुछ उत्पत्ति वाली वस्तु है या जो कुछ उत्पन्न होने वाली वस्तु है जनी मत ये बिना ये नष्ट होने वाली का भी लक्षण है नष्ट होने वाली का भी क्या है कि जो कुछ है उत्पन्न होने वाली वस्तु है उसे क्या कहते हैं भाव यहाँ भावा की विस्पत्ति है भगवती जाए थे भावा भगवती की, भावा भगवती का क्या जाए थे मोटा है उत्पन्न मोटा है है ना तो जो कुछ उत्पन्न होने वाली वस्तु है उसे क्या कहते हैं भाव उत्पन्न होने वाली वस्तु अर्थात पदार्थ तो छदा भागा का तो क्या हो गया विनाशी पदार्थ तो विनाशी पदार्थ को क्या कहते हैं अधिभूत अब ये ध्यान देना विनाशी पदार्थ अधिभूत विनाशी पदार्थ को अधिभूत कहते हैं विनाशी पदार्थ को अधिभूत कहते हैं तो अधिभूत का यहाँ क्या बताया कि प्राणियों का आश्रय लेकर रहता है प्राणियों का आश्रय लेकर रहता है ऐसे समझिएगा ये विनाशी पदार्थ दे है शरीर में रहने वाले प्राणी का आश्रय करिए है शरीर में चेतन है ना? चेतन जीव आत्मा है तो आश्रय कौन है शरीर आश्रय है की चेतन जीव आश्रय है चेतन जीव आश्रय है शरीर किसके आश्रय है चेतन जीव्रय चेतन जीव का संबंध विच्छेद होने पर यह रहेगा नहीं रहेगा तो ये नहीं सोचना शरीर आश्रय है चेतन का अंतर नहीं बल्कि चेतन शरीर का आश्रय है तो चेतन के साथ संबंध उपयोग होने पर यह को जाता नहीं पता है तो जो क्या है की प्राणियों का आश्रय लेकर रहता है तो ये जो भूत है ना शरीर में है? ये जो आपका विनाशी पदार्थ है ना शरीर में तो प्राणी का आश्रय लेकर रह जाता है ठीक है लग जाएगा जितने विनाशी पदार्थ हैं वो सभी प्राणियों का आश्रय लेकर रह रहे हैं चाहे जितने शरीर है वो किसी न किसी प्राणी का आश्रय लेकर रहते हैं और जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ हर जगह चेतन का मुख्य तो तो और अन जीवे ना तुना तुना नाम से है? इस जी, इस रूप से अनंत इस जीव रूप से अनुप्रवेश करके नाम रूप हैं तो जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ वहाँ हर जगह चेतन का है। हर जगह चेतन का तो आता है ना कि भगवान ने जो है ना एक लीला में श्री कृष्ण ने क्या है वो भांड फोड़ा भांड मतलब घट फोड़ दिया घट फोड़ने का क्या है की घर शरीर किसी जीव का है ना तो उसका उद्धार कर दिया भगवान ने सब तो सही है जहां नाम वहां पर विभाग है वहाँ वहाँ हर कहता है देखेंगे आप यहाँ पर लग जाइए उत्तम शराब शराब खराब उत्तम अभिभूतम अभिदैवतम पुरुष तो यहाँ पर पुरुषा तो अधिदेवतम पुरुष को अधिदेव कहते हैं तो पुरुष को समझेंगे पूर्णम अन सर्वम इति पुरुष अनिल सर्वम पूनम यहाँ पूनम का सव्या का कैसे है इसके द्वारा सब कुछ व्याप्त होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं पुरुष है, है? अनेल और दोनों से विग्रह लिखा जा सकता है है ना या दोनों प्रकार से लिखने की रीति है इसके द्वारा यह सब जगत व्यक्त होता है इसके द्वारा यह सब व्यक्त होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं पुरुष तो पूर्णम का सब जो सबको व्याप्त करने वाला है उसे क्या कहते हैं लगे आप अनिल सर्वम पूर्णम इसके द्वारा सब कुछ व्याप्त होता है पूरी सैनाद पुरुष वह मतलब अथवा पूरी होता है शरीर सैनाद कार्य है आसनाथ रहने के कारण बैठने के कारण या रहने के कारण है न इस शरीर में रहने के कारण पूरी करते हैं तो यहाँ से अर्थ लेना है आदित्य अंतर्गत हिरण गर्भा आदित्य के अंदर रहने वाला हिरण गर्भ आदित्य के अंदर रहने वाला हिरण गर्भ अंतरादित्य हिरण समस्तु ऐसा सूचना में आता है कि आदित्य के अंदर रहने वाले जो भगवान है वो हैं, हैं, समान समान के वाले चमकीले है और उसके लेकर है ऐसा उनको वर्णन किया गया है आदित्य मंडल में विद्यमान हिरण गर्गता हूं तो आदित्य मंडल उपाधि के कारण उनका परमात्मा का क्या ना इसी कंपनी परमात्मा ऐसा देखेंगे तो पुरस्कार हो गया आदित्य के अंदर विद्यमान हिरण गर्भ या आदित्य मंडल में विद्यमान हिरण गर्भ तो आदित्य आदित्य उपाधि ये सही कि आदित्य के अंतर्गत विद्यमान हिरण गर्भ ये हिरण गर्भ कैसे है की सभी प्राणियों के चक्षुवादी इंद्रियों के अनुग्राहक है सभी प्राणियों की चक्षुवादी इंद्रियों के अनुग्रह है सभी प्राणियों के चक्षुवादी इंद्रियों पर अनुग्रह करने वाले हैं और लोगों को सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं ठीक है का अनुग्राह है तो सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। पुरुष है अधिद्या की आदित्य के अंतर्गत विद्यमान है, हिरणगर गुरु से अधिद्य के अंदर विद्यमान हिरणगर्भ गुरु ऐसी नगर में है उसवन हैदित्य के नाम अभिज्ञा देखेंगे आगे देखेंगे अत्र देहे अधियज्ञा अहम योग इस व्यय में रहने वाला अधि यज्ञ नहीं है इस व्यय में होने वाला अधियज्ञ नहीं है अभी यज्ञाकर्ष सर्व यज्ञ अभिमानी देवता सभी यज्ञों का अभिमानी देवता या सभी यज्ञों के बारे आराध्य और उनका घर पटा सभी अभिमानी देवता अच्छा सब ऐसा लगाना सभी यज्ञों का अभिमानी विष्णु नाम वाला देवता विष्णु क्या लिखाएगा अधि यज्ञाकर्ष हो गया सभी यज्ञों का अभिमानी विष्णु नामक देवता क्योंकि यज्ञो वही विष्णु वैसी यज्ञों वही विष्णु वैसी है उसका हुआ यज्ञा हाँ यज्ञ ही विष्णु है तो ऐसा आप समझेंगे कि यहाँ पर यज्ञ है न, कि आराधना का साधन यहाँ पर यज्ञ का नहीं लेना है बल्कि इज्जतें के यज्ञ आराधित होता है जो आराधित होता है या जिसकी आराधना की जाती है उसमें भी चलती इज्जतें यज्ञ लेना ऐसा और इससे वो और अने यज या अनिल यज्ञ ऐसी विपत्ति नहीं लेना यदि यज्ञ ऐसी विपत्ति करेंगे तो फिर वो क्या होगा आराधना के साधन को करेगा आराधना के फिर तो दर्श कौन महासा भी यज्ञ जो आराधना के साधन है उनका जान होना यज्ञ विष्णु का वो अच्छा है तो यज्ञ ऐसी विपत्ति होगी यज्ञ ही विष्णु है जी क्योंकि विष्णु ऐसी विष्णु विष्णु नहीं है इसमी या ही ऐसा लगाना अत्र दे इस देह में जो दे तो यज्ञ है अत्र अश्विन वेह इस देह में जो तो यज्ञ है उसका मैं अभिमानी हूँ उसका मैं अभिमानी हो ध्यान देना पहले अभी यज्ञ आया था सब यज्ञ अभिमानी नहीं देवता सभी यज्ञों का अभिमानी देवता इसका अभिमानी ज्योता सभी, सभी, सभी यज्ञों का और यहाँ तत्व से क्या लेना यज्ञ तत्व से क्या लेना है तो फिर अभि यज्ञ शब्द आया था ना तो क्या होगा उस यज्ञ का अभिमानी देवता से करना यज्ञ का यज्ञ अभिमानी देवता ऐसा नहीं होगा यज्ञ का यज्ञ अभिमानी देवता इसका होगा कल की यज्ञ का अभिमानी देवता तो यहाँ और क्या करेंगे अभिमानी देवता लेना है उस यज्ञ का अभिमानी देवता में ध्यान देना यज्ञ है तो दे में यज्ञ इसका क्या साफ करें तो भास्कर हम जाते हैं की यज्ञ देपन्न होता है इसलिए उसको दे में होने वाला तो दे में रहने वाला कर दिया देख होता है इसलिए दे के आश्रित दे में रहने वाला कर दिया गया अर्थात यज्ञ ही देवर तत्व क्योंकि यज्ञ देश ऐसी सम्पन्न होने के कारण देवाया तर्थ है देश तो है की देश के साथ संबंधित है क्यूँकी यज्ञ देह से सम्पन्न होने के कारण देश से संबंधित है कल संग्रह वाली समुदाय की परिभाषा यहाँ लगाना है ना वो सब दे जाता है मोबाइल परिभाषा है क्यूँकि यज्ञ देश से सम्पन्न होने के कारण से संबंधित है इसलिए देरण वाला यज्ञ होता है वाला यज्ञ होता है में श्रेष्ठ लग जाएगा कि इस दे में है ना कि इस अस् में होने वाला इस दे में होने वाले यज्ञ का अभिमानी होता है इस बे में रहने वाला सर्व यज्ञ सर्वयज्ञा दिवानी देवता नही हूँ इस बेह में रहने वाला सर्वयज्ञ दिवानी देवता नही हूँ अथवा ऐसा कर सकते है इस होने वाले यज्ञों का हूँ दोनों प्रकार से बता रहे मैं अभिवे उत्तर हो गया देखेंगे कहा गया अभिदय हो गया और अधिगत हो गया वहाँ अभिदय उठा और यहाँ क्या बताया अभी बताया तो कोई बात नहीं और अब ये था, नहीं था, नहीं था, काले मां से अध का बीच भगवान ने कहा अर्जुन ने कैसा प्रश्न किया प्रयाण काले भी ही का तो इसका उत्तर देखेंगे अंत काले का सह न न अस्ति अस्ति मुक्त कलेवर यस् संचया यहां कालेम सुमर कलेवर मुक्त प्रयासी माम कालेम सुमर कलेवर मुक्त प्रयासी सह मदा सह मद्भव यासी न अस्ति ये क्या कम में पहले अंत लेनाल में माप एवं स्मरण मेरा ही स्मरण करता होगा और जो अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ कलेवर मुक्त प्रयासी देव को छोड़ करके जाता है और अंत काल में जो है मेरा ही स्मरण करते हुए देव को छोड़ करके जाता है प्राप्त होता है वह मदरूप को प्राप्त होता है ना अस्थित इस विषय में कोई संदेह नहीं संदेश अब देखेंगे अंत काले क्या अंतकाले क्या है यहाँ अंत काले का मरण काले मृत्यु काल में माम एवं से लेना है क्या है की परमेश्वर परमेश्वर विष्णु जो मरण काली परमेश्वर विष्णु का ही स्मरण करते हुए या ईश्वर करके मुक्तवा कर प्रयासी प्रयास करते, करते, करते हैं? फ्रियात मद भाव यासी वह मेरे मेरे रूप को प्राप्त होता है अर्थात वैष्णव तत्व को प्राप्त होता है मतलब विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है विष्णु के शुरू को प्राप्त हो जाता है विष्णु के शुरू को प्राप्त हो जाता है ये अब अत्र अर्थ नीद्यश्वि संख्या नहीं जाएंगे हम अन्य के क्रम से संख्या पढ़ रहे हैं ध्यान देना या ना व ना मदभाव को प्राप्त वा वा, हो होता है वह नाव को प्राप्त नहीं होता है विकल्प है ना या कि मत भाव को प्राप्त होता है ना ना करते वह न कर दो विकल्प है तो कभी दो वाल दिया दो विकल्पों में कभी दो विकल्पों में एक ही वालिक मेरे भाव को प्राप्त होता है अथवा मेरे भाव को प्राप्त नहीं होता है इसी कर्थ इस विषय में ऊपर आइये हाँ अत्र अशी अर्थ है इस अर्थ में संशया ना अच्छी ना अच्छी करते हैं ना से ये में कोई संशय नहीं है अच्छा वो वैष्णव तत्व को प्राप्त होता है अर्थात विष्णु के परम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है आगे देखेंगे मध विषया एवं नियमाना केवल मेरे विषय में ही या नियम नहीं है कि मेरा स्मरण करते हुए मेरे को प्राप्त होता है मेरे रूप को प्राप्त होता है नियम नहीं है सर की तो क्या है जिसका, जिसका स्मरण करते हुए कुछ छोड़ता है उसको उसको प्राप्त होता है वो जड़ भर थे तो मृग का स्मरण करते हुए तेजसी अंते तेजसी कलेवरम तम तम एवं ए कौंते सदा सर्भव भाव यम यम वापर भाव त्यजतिर तम के कौया कौंके यमय वा अभी भाव स्मर कौंते अंतेजती अंत कौंते अंते <laughs> भम सिमरन कलेवरम त्यजसी कौतेम यम हुआ अपी भावम सिमरन कलेवरम त्यजती है कौते है मृत्यु काल में यहाँ भावन कर सकिया है वास्तव में देवता विशेषण अंत काल में जिस जिस भी देवता विशेष का स्मरण करते हुए भावन कर सकिया है यहाँ देवता विशेषण वास्तव का है कौ के अंत काल में जिस भी देवता विशेष का स्मरण करते हुए कलेवरम कलेवरण को सदा सदभाव भाविका इस सदा सद्भाव से भावित साधक उस देवता को ही प्राप्त होता है सदा सद्भाव से भावित साधक समी उस देवता को ही प्राप्त होता है सदात भाव भाविका भाषी में देखेंगे तो हैं कि देवता देवता देवता विस्त भावना से अभ्यस्त करते है और भाष्य में देखना है शब्द का व्याख्यान सदात भाव भाविका करते है सदास भाव से भावित सागर उस, उस देवता को ही प्राप्त होता है यम यम हुआ यम यम भावम भावम करते या देवता विशेषम स्मरण कर है चिंतन जिस जिस देवता विशेष कर स्मरण करते हुए या चिंतन करते हुए तुम्हरी चिंता चिंतन अर्थ में है चिंतन करते हुए संस्कृत में चिंता शब्द भी चिंतन रखने में चिंता दूसरे अर्थ में हो, आज का प्रयोग करते हैं चिंतन संस्कृत में चिंता चिंतन रख रही है हिंदी में चिंता शब्द जिस अर्थ में है संस्कृत में उस अर्थ में नहीं है इसी ने एक ही उसी शब्दों से कहना है ना चिंता चिंतन एक संस्कृत में हाँ अब स्मरण करते चिंतन है चिंतन करतेजती करता है अंत कर स्मरण करते रहना बड़ा कठिन है जिसे ही कोई समस्या आ जाती है तो भूल जाता है समस्या आ जाए तो भगवान याद रहे बड़ा कठिन है जिसका पहले से अभ्यास है वही भगवान को याद कर पाता है बहुत कृपा चाहिए उसके लिए पहले से हाँ बिल्कुल है कि स्मरण किए गए उस देवता विशेष को ही समय है नम तम एवं मतलब तम तम स्वृतम भाव एवं भावन तम समय स्मरण किए गए स्मरण किये गए उस उपयता विशेष को ही प्राप्त होता है अन्य प्राप्त होती है अन्य को प्राप्त नहीं होता है न कहूँ सदा सदभाव भाविका सदा कर तो सरास भाव भाविक ये चाहिए तो तद भाव भाविका देखेंगे भावा, भावा भाव भावना अथवा कल विशेष भावना तो सद विशेष भावना भावना का चिंतन भावना का क्या है उसमें भावना मतलब भावना उसका चिंतन सरल शब्दों में उसका चिंतन औता भाविका है सब से क्या लेना है यहाँ पर सर भाव तो, से को सत्या से लेना है सर भाव भाविता, भाविका सभाविता से क्या लेना है सदभावी एक मिनट सवा सदभावता से क्या लेना है सर से क्या लेना है अब थोड़ा समाज पर ध्यान देना सदभावा भाविका एन सदभाव लेना है नस्ता भाविका ए नावा तो सर भाविता भाविता ए ना सदभाव भाविता का ऐसा भोगरी समाज हो गया ठीक है सह लेना है तो तो तो तो तो तो, सर भाव सर भाविता ए न ऐसा अब इसको लगाइए स्मरण मान कया स्मरण का विषय होने के कारण स्मरण का विषय कौन हो गया ज्योता जिसका स्मरण किया जाए उसे कहेंगे स्मरण मान क्या कहेंगे स्मरण देवता स्मरण मान होने के कारण देवता स्मर से चिंतनीय या चिंतनीय चिंतनी देवता स्मरण का विषय होने के कारण देवता इस स्मरण का विषय होने के कारण अच्छा अभ्य भाविता कि देवता स्मरण का विषय होने के कारण देवता सदभाव देवता के चिंतन का अभ्यास किया है जिसमें भाविता का जिस, का किसका अभ्यास किया है भाव का मतलब दोबारा देखना तस्वीर बाबा सदभाव सदविष्ट भावना या सदविष्ठ चिंतन सरल शब्दों में उसका चिंतन या देवता का चिंतन और भविता का से अभ्यस्ता देवता का चिंतन अभ्यस्त है जिसके द्वारा देवता का चिंतन अभ्यस्त है जिसके द्वारा और देवता का चिंतन अभ्यस्त क्यों है क्योंकि वो क्या है जो चिंतन उसका स्मरण है या बार बार स्मरण किए जाने के कारण बार बार स्मरण किए जाने के कारण देवता के चिंतन अभ्यस्त है जिसके द्वारा या देवता के चिंतन का अभ्यास किया है किसने? तो क्या हो जाएगा देवता के चिंतन में अभ्यस्त साधक देवता के चिंतन में देवता के चिंतन का अभ्यास करने वाला साधक देवता के चिंतन का अभ्यास करने वाला साधक सजा है ना कि सर्व में देवता के चिंतन का अभ्यास करने वाला साधक उस, उस देवता विशेष को ही प्राप्त होता है इसलिए नारायण का स्मरण करना चाहिए किसी का स्मरण करना चाहिए तो प्राप्त हो जाएगा यशमान क्योंकि इस प्रकार अंतिम भावना से क्योंकि इस प्रकार अंतिम भावना से भावना कर चिंतन या स्मरण है क्योंकि इस प्रकार अंतिम भावना देर की प्राप्ति में कारण है क्योंकि इस प्रकार अंतिम भावनाटर की प्राप्ति में योग सूत्र के इतिहास भाष्य में आता है कि व्यक्ति जीवन भर जो कर्म करता है ना तो अंतिम काल में सब जल्दी जल्दी सब एक साथ की स्मृति आ जाती है जैसे तो सिनेमा में जल्दी जल्दी सब देखेंगे ना दृश्य तो आंखों के सामने पूरा जो है न जीवन का जितना किया हुआ सब लगातार सब आ जाता है और फिर जिन कर्मो को लेकर के अगला दिन होना होता है मन वही अटक जाता है वो कर्म जो है ना अगला दिन इसलिए जिसने भगवत चिंतन का बहुत अभ्यास किया है उस भगवान है क्योंकि इस क्यूँकी अंतिम या अंतिम स्मरण की प्राप्ति में मां कारण देखो तस्मात सर्वेश अनुस्मर युद्धा तस्मात सर्वेशमर तो युद्ध ना भाषा इस प्रकार की प्राप्ति में कारण है इसीलिए है ना तो अंतिम भावना को अंतर में प्राप्ति होने के कारण ये तस्मात कर अंतिम भावना को देहांतर की प्राप्ति में कारण होने के कारण सर्वेशु कालेषु माम अनुस्मर समय सभी समय मेरा स्मरण करो सभी समय मेरा बच्चा युद्ध और युद्ध करो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है भगवान ने, जिससे इसलिए युद्ध कहा है वो व्यक्ति उस कर्म को करता रहे भगवान का स्मरण करता रहे और अपना कर्म करता, करता रहे शास्त्र विहित कर ही धर्म है ठीक है सभी काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो तो इससे क्या होगा मई अर्पित मनोबुद्धि क्या है मई अर्पित मनोबुद्धि माम एवं एसि असंतया मई अर्पित मनोबुद्धि मेरे में अर्पित की हुई मनबुद्धि वाला तू मनबुद्धि बुद्धि सब भगवान में अर्पित होगी हमेशा स्मरण करने से इस प्रकार मेरे में अर्पित की हुई मनबुद्धि वाला तू माम एवं मुझे ही प्राप्त होगा मुझे ही प्राप्त होगा असंतया इस विषय में कोई संदेश लगाइए तस्म सर्वे इसलिए सभी समय मेरा स्मरण करो यथाशास्त्र क्या युद्ध क्या अर्थ है यहाँ पर स्वधर्म युद्धम करो स्वधर्म मतलब यथाशास्त्र का अर्थ है शास्त्र की मर्यादा के अनुसार या शास्त्र के विधान के अनुसार स्वधर्म युद्ध को करो स्वधर्म युद्ध को करो या युद्ध रूप धर्म को करो युद्ध के मैदान में योद्धा का स्वधर्म क्या होता है तो अपने अपने धर्म जिसके लिए जो शासकों में बताए हैं उनको करता रहे और भगवान का सदा स्नान करता रहे मई वास्व यहाँ पर देखेंगे मई अर्पित है ना इसका अर्थ समझाते हैं मूल वास में अर्पित है मन और बुद्धि जिसकी मूल वासुदेव में अर्पित है मन और बुद्धि जिसकी किसी जिसकी किस्ती फेरी सात वास्पित मनोबुद्धि कहा जाता है मेरे में अर्पित की हुई मन और बुद्धि वाला होकर मेरे में अर्पित की हुई मन बुद्धि वाला होकर माम योग यथा स्मरण के अनुसार मुझे ही प्राप्त होगा या स्मरण के अनुसार मेरे पास ही आ जाएगा इससे स्थिति है न स्मरण के अनुसार मेरे पास ही आ जाएगा या मुझे ही प्राप्त हो जाएगा असंतया अत्र संतया न दिख देते विषय में संतय ये देखना यह है सर्वरा भगवान का स्मरण करते रहना अपना कर्म करते रहना और नहीं करना चाहिए भगवान का बहुत जबरदस्त अभ्यास है चाहिए सभी कुछ लोग एकांत में नदी तीर तो बैठ करके जब करते से रहते हैं में बकरी पर रहेंगे मानसिक भूल जाता है मन से आप भगवान का अध्यप करना चाहे स्मरण करना चाहे खत्म हो जाएगा जोर जोर भी लोग करते हैं बैठ कर एकांत में और जब वो अध्यस्त हो जाता है तो मानस चलता है अभ्यास के लिए क्या करना पड़ता है और फिर भगवान की स्मृति है का दर्शाऊ ना मुझे बाद में उनका स्मरण का भी अभ्यास करना चाहिए ये भी कर्म कर्म होगा स्मरण हाँ स्मरण तो कर्म है इस तो क्या है, इस क्या है? तो कर्म है मनन वो है, है मनन के मनन के मन का कर्म है कि और क्या है देखेंगे अभ्यास अभ्यास योग अभ्यासयुक्न चेता नाम दिव्य पाठित पार्थ अचित पाठ अभ्यासुक्न नामता दिव्य पार्थ अभ्यासुक्न नाम दिव्य परमं अनुचितन अनुचि एक अर्थ ये ये चेता के वो विशेषण है अभ्यास योग युक्तेन और नामीना मिना अभ्यास योग से युक्त और अन्य जगह न जाने वाला चित्त अन्य जगह न जाने वाला अभ्यास योग से युक्त हो अभ्यास योग को भाषण में ही देखेंगे इस पुरस्कार अभ्यास योग से युक्त तथा अन्य जगह न जानने वाले चित्र के द्वारा दिव्य परम पुरुष का स्मरण करते हुए परम पुरुष का स्मरण करते हुए मुझे ही प्राप्त होता है दिव्य परम पुरुष का स्मरण करते हुए मुझे ही प्राप्त होता है मतलब दिव्य मुझे दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है दिव्य परम पुरुष का स्मरण करते हुए मुझे भी प्राप्त होता है भक्त में देखेंगे शब्द उतार ऐसी अभ्यास योग युक्त है अभ्यास योग युक्त को समझाने के लिए पहले जो है अभ्यास किसे कहते हैं भाष्यकार उसको बताते हैं मई चित्त समर्पण विषय को से एक प्रत्यावृत्ति लक्षणों विलक्षण प्रत्यांतरित अभ्यास ये अभ्यास किसे कहते हैं ध्यान दिए चित्र समर्पण के विषय या चित्त समर्पण के आश्रय जिसे भूत कर विषय या आश्रय चित्त समर्पण के आश्रय चित्त समर्पण का आश्रय मतलब चित्त को जिस आश्रय में लगाना है जिस आश्रय में समर्पित करना है चित्त समर्पण के आश्रय लिखा है ना चित्त समर्पण के आश्रय मुझे समर्पण के आश्रय मुझ में मुझ श्री कृष्ण में मुझ परमात्मा में मुझ परमात्मा में अच्छा एक अश्विन है ना तो ऐसा लगाना एक अश्विन भाई चित्त समर्पण के आश्रय एक मुझ परमात्मा में एक मुझ परमात्मा में अब देखेंगे थोड़ा अभ्यास क्या है तुल्य प्रत्यय आवृत्ति अभ्यास तुल्य प्रत्यय की आवृत्ति रूप अभ्यास तुल्य प्रत्यय की आवृत्ति श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा लगातार चिंतन चल रहा है प्रत्यय का टूटा वृष्टि तुल्य का टूटा समान कृष्ण कृष्ण कृष्ण लगातार चिंतन चल रहा है तो आवृति हो रही है ना चिंतन की और ये आवृत्ति हो रही वृष्टि कैसी तुल्य समान दृष्टि की आवृत्ति समान दृष्टि की में कृष्ण कृष्ण कृष्ण लगातार जो चल रही है ना तो समान कुल लिखा क्या है समान तो समान दृष्टि की आवृत्ति रूप अभ्यास है समझ गए कुल प्रत्यय की आवृत्ति समझा समान दृष्टि की आवृति रूप क्या है और यहाँ पर एक और इसका विशेषण है विरक्षण प्रत्यय की विजाती दृष्टि से नहीं विजाती वृष्टि से कृष्ण कृष्ण के बीच में घट की याद आ जाए तो घटाकार फटाखार वृष्टि हो जाए तो क्या हुआ वृत्ति तो हो गयी ना तो विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रही, विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रही, समान प्रत्यय की आवृत्ति प्रजाति वृत्ति की आवृति लग गया लगाइए चित्त समर्पण के आश्रय एक मुझे परमात्मा में विजातीय वृत्तियों के व्यवधान से रहित प्रजाति वृत्तियों की आदति रूप अभ्यास आदित रूप अभ्यास होता है लग गया जाती वृत्तियों के उदाहरण थी सजाती वृत्तियों की आवृत्ति रूप अभ्यास होता है लग गया क्या योगा और वा अभ्यास योग है तेन हाँ। युक्तम तेन से लेना अभ्यास योगे युक्तम की अभ्यास योग से युक्त अर्थात तस्व्या योगिना की उसमें ही लगा हुआ योगी इसमें अभ्यास योगी अभ्यास रूप योग में लगा हुआ योगी अभ्यास योग में लगा हुआ योगी और अभ्यास में लगा हुआ योगी उससे अभ्यास में लगा रहना चाहिए कब कितनी देर लगना चाहिए जीद। जीद। पूरे दिन पूरे दिन पूरी रात जगने से लेकर जब तक नींद नगने से लेकर जब तक नींद न आयो कब तक मृत्यु पड़े समझे जिसको कुछ और करना है ना उसको भगवान नहीं मिलते हैं सोचते हैं इतने दिन कर तो ये करने फिर कुछ और करेंगे ये कर भगवान बोलते हैं तो लोगों को नहीं जाएंगे है खुद इस पर पूरा जीवन करें सब भगवान मिलते हाँ यदि किसी के लिए कोई दूसरा कास्त निर्धारित कर्म है तो कर सकता है लेकिन सर्वदा स्मरण करना चाहिए उसको और जब सर्वदा स्मरण करेगा दूसरे के अंदर तो छूटेंगे उसको पकड़ नहीं रहेगा फिर वो भगवान ही पकड़ में आएंगे पंक्ति लगे का उस अभ्यास अर्थात उसमें ही लगा हुआ योगी उसमें ही लगा हुआ योगी का चित्त उसमें ही लगा हुआ योगी का चित्त का अभ्यास में लगा हुआ योगी का चित्र हाँ व्यावृतम व्याकृत नहीं है व्यावृतम है यह लगा हुआ अर्थ है अच्छा सभी है और क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ व्याकृतम का अलग होगा व्याक्रिक हाँ, जो व्यापार है ना उनसे गीता पुष्प में दुबारा वाली गलतियाँ है हाँ तो सत्रो व्याकृतम उसमें में ही लगा हुआ योगी का चित्र एक आगे देखेंगे उस चित्र के द्वारा उस चित्त के द्वारा से लेना है अभ्यास योग क्या लेना है अभ्यास योग और न अन्य गामिना नामिना है ना तो लगाएंगे यहाँ पर न अन्यत्र गुम शीलम अस्ति इति न अन्यगामी न अन्यत्र गुम शीलम अस्ति इस न अन्यगामी लगाएंगे अन्यत्र से लेना है दृष्टान्तर जिसयांतर में जानने का सुभाव इसका नहीं है तो यह तो से दोनों को लगाकर विद्र बनता है कि दुष्ंतर में जाने का इसका सुभाव नहीं है इसलिए क्या कहते हैं नाम निगामी ना ना क्या कहेंगे नाम निगामी से नाम ना यहाँ ध्यान देना यहाँ पर नाम ना है ना या नाम निगामी यहाँ पर समाज है नए ये नए के अर्थ ना और नये ये दोनों अब तो नये के अर्थ वाले न शब्द के साथ समाज किया है जब नये के साथ समाप होता है तो नोखो नया से नकार कर दो नमास न करके न के साथ समाप्त किया मैं है जब नमाप करे करेंगे ना तो नया नहीं लगेगा नो अगे है जब नये वाला नकार होगा ना तो नोखो नया लगेगा न का नकारेगा तो नहीं लगेगा समाश है यहाँ आगे देखेंगे की इस प्रकार ना फिर निकाली ना की वैसे यहाँ पर ना अन्य गी जो गीता प्रेस में लिखा है वो ऐसा लिखना नहीं चाहिए नान लिखना चाहिए लेकिन वो समाप्त हो गया है है ना संहिता समास में जब संहिता है वो निगर नहीं लिखा देते हैं हाँ ये जो ना अन्य उसमें कैला लिखा है अलग अलग लिख दिया है मिलाकर हाँ तो मिला कर नान मे मिला क्यूँकी ये जो है ना समास है नानी अलग अलग नहीं देना चाहिए ना आपको नहीं बरूरी न अन, में ना जानने वाले चित्र के द्वारा परम कर नृत्य पूछना हो जिससे श्रेष्ठ ना हो सर्वश्रेष्ठ है की दिव्य भवन दिव्य सूर्य मंडल में होने वाले सूर्य मंडल में होने वाले परमात्मा को या कित है क्षति हे पार्थ अनुतन आचार्य के उपदेश के अनुसार आचार्य के के उपदेश अनुसार चिंतन आचार्य के उपदेश के, के अनुसार करने वाला लगाएंगे इसको क्या है इसको लगा पार से अभ्यास योग से युक्त चित्र अभ्यास योग से युक्त दृष्टान में न वाले चित्र द्वारा म पुरुष से दिव्य परम चिंतन कर दिव्य परम चिंतन करता हुआ क्या मेरा चिंतन करता हुआ हाँ दिव्य परम पुरुष मेरा चिंतन करते हुआ कल के मेरे को ही प्राप्त करता है कल बताएंगे आप लोग इन दोनों का में एक साथ करना है तो अब देखेंगे क्या और किस विशेषण से प्राप्त तो करता है कहा जाता है जिस पुरुष को प्राप्त करता है वह पुरुष किन विशेषणों से युक्त है इसको हम कहा जाते हैं बढ़ जाइए सर्वस्य धातारं कवि पुराणुता हैचित आदित्यवर्ण कवि अनुशासितारं आजकल हाँ, हाँ। तो तो के समाधान जैसा रहे हैं हाँ स्वामी शंकरानंद जी कहते थे काल भेड़ ऐसी अब स्मरण कर रहे हैं भगवान का युद्ध में निशाना लगाना है ना निशाना बिजली चलती है युद्धगाल में चलेगी ना लिए लिए लिए। लगाना लक्ष्य में स्मरण कर रहे हैं भगवान का शुक्रगा तो याद तो भगवान की कर्म है कर्म करते करते बीच में भगवान की याद आती रहना चाहिए यही मतलब है नहीं वो तो ज्ञान के लिए कहा गया ज्ञान और कर्म का विरोध कहा गया स्मरण का विरोध नहीं कहा गया वो ज्ञान और कर्म का वास्तुकार में विरोध कहा है ज्ञान और कर्म विरुद्ध है ये ध्यान देना स्मरण और कर्म विरुद्ध नहीं है स्मरण और कर्म नहीं अगर की क्या है की स्मरण करके कर्म किया जाता है स्मरण नहीं होगा तो कर्म भी जो है धर्म हो जाएगा विश्रम हो जाएगा कर्म में जो वैदिक कर्म है उनमें तो जो स्मरण करके जाते हैं इसके लिए हैं, ओम पूर्ण पूर्णम पूर्णम पूर्णमे पूर्ण पूर्ण और करिए अमर जी Oh